एक दिन शाम को जाकर देखती हूं कि मां बरामदे में बैठकर कई विधवाओं के साथ बातें कर रही हैं उनमें से एक गेरुआ वस्त्रधारी है उन्होंने मां को एक गाना सुनाया अरी जवा तू वन की शोभा तू वन का फूल वन में ही खिले तुझे देख यही लगता शिव की छाती में मानो चरण मां के गोलाब मां आहा कैसा सुंदर गाना है और एक गाओ लड़की ने एक और गाना गाया मां तुम लोगों ने सेवाश्रम देखा है सुधीरा दीदी नहीं हम लोगों ने नहीं देखा मां तो गुलाब के साथ जाकर देखाओ और एक दिन शाम को मां के पास गई मां देवव्रत महाराज और सचिन की बातें करने लगी वे लोग अकस्मात कहीं चले गए हैं मां आहा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 उसका कोई दोष नहीं है फिर भी एक ना एक झमेला लगा रहता है आहा बच्चे लोग बिना खाए चले गए सुधीरा दीदी भैया और सचिन हम लोगों के यहां खाकर गए हैं मां आहा बेटी खाकर गए हैं तब तो ठीक है मैं इसी से चिंतित थी सुधीरा दीदी भैया जहां जाते हैं वे लोग उन पर नजर रखे रहते हैं इसीलिए भैया ने कहा मेरे ससुराल के लोग आए हैं उनसे मुलाकात कर आता हूं मां ससुराल के ही लोग हैं बेटी कब स्वदेशी के आंदोलन में उसे पकड़ा था और आज भी उस पर नजर रखे हुए हैं देखो ना लड़के लोग खाकर नहीं गए सोचकर सारा दिन मन चिंतित हो उठा था कैसा हो रहा था क्या बताऊं बेटी जो हो तुम्हारे पास खाकर गया है यह सुनकर प्राण जुड़ाए उद्बोधन कलकत्ता आज जगधात्री पूजा है सुबह से ही भक्तों का समागम हुआ है योगेन मां के घर पर पूजा है वे सुबह आकर ही लौट गईं, मां को अपने घर आने के लिए कह गई हैं एक भक्त ने आकर मां को प्रणाम कर कहा मां इस अधम संतान के घर पर एक बार चरण रज देने की कृपा करें मां ने कहा अच्छा देखती हूं शाम को जा सकती हूं कि नहीं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 शाम को चार बजे के बाद जब सारी पूजा समाप्त हो गई तब मां ने प्रसाद पाकर थोड़ा विश्राम किया भक्त मां को लेने आया है सुनकर मां ने कहा सुबह उसने इतना कहा है जाकर एक बार हो आऊं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 थोड़ी देर बाद प्रसाद आने पर मां ने उसे थोड़ा सा मुंह से लगाया और चलने के लिए उठी मां ने देवी को देखकर एक रुपया देकर प्रणाम करके कहा प्रतिमा अत्यंत सुंदर हुई है मां के चेहरे का भाव अद्भुत है भक्त ने पूजा की है तो घर लौटकर नलिनी कहने लगी कैसा मकान था मां थोड़ी सी बैठने की भी जगह नहीं थी उस मकान में कैसे पूजा किया है मां ने कहा और क्या करेगा कहो तो गरीब मनुष्य है हहा मां को लेकर आया है वह ब्राह्मण भक्त है मां कृपा करके उसके घर आई हैं जयराम वाटी से पत्र आया है कि वहां मां की पूजा निर्विघ्न संपन्न हो गई है तथा बहुत से लोगों ने प्रसाद पाया है मां ने कहा जो हो मां की कृपा से पूजा भली भांति संपन्न हो गई बेटी बड़ी चिंता हो रही थी कि वे लोग क्या करेंगे ज्ञान वहां है इसीलिए मां की पूजा अच्छी तरह से हुई है एक दिन संध्या के बाद मां राधु के पास बैठकर उसे सेक दे रही थी उसके दोनों पुट्ठे के नीचे बहुत दर्द हो रहा है एक स्त्री मां को प्रणाम करके बैठी मां आओ बेटी कैसी हो भक्त अच्छी हूं राधु को क्या हुआ है मां मां राधु को वही पुरानी तकलीफ है बेटी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 तुम लोग यही आशीर्वाद दो बेटी थोड़ी देर बातचीत करने के पश्चात भक्त स्त्री प्रसाद लेकर चली गई तो मैंने मां से कहा यह क्या वही है मां कैसी हो गई हैं? पहचानी ही नहीं जा रही है मां कैसे पहचानी जाएगी बेटी पाप प्रवेश करने पर क्या उससे रक्षा हो सकती है हम लोगों के यहां उसके आने पर रोक है इसीलिए रात में छिपकर आती है मैं पहले तो मैंने उसे आपके पास रहते देखा है मां हां पहले मेरे पास दिन में रहती थी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 और एक दिन शाम को मां कमरे में बैठी हैं ठाकुर के भक्त पूर्ण बाबू बहुत बीमार है बचने की आशा नहीं उनकी मां आई है उन्हें आते देखकर मां कहने लगी वह आ रही है रोज रोज आकर मुझे तंग करती है मां आशीर्वाद दो पूर्ण को ठीक कर दो जानती हूं पूर्ण बचेगा नहीं फिर भी उसे बहलाने के लिए कहना पड़ता है अच्छा हो जाएगा पूर्ण बाबू की मां मां को प्रणाम करके बोली मां अपने लड़के को ठीक कर दो और रोने लगी मां मैं क्या करूंगी मां ठाकुर को बोलो अच्छा कर देंगे पूर्ण बाबू की मां तुम लोग तो इच्छा करने से ही ठीक कर सकती हो मां मां मैं तो ठाकुर से कहती हूं बाद में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 एक दिन संध्या आरती के बाद मां तथा योगेन मां आदि लेटी हुई थी मां को थोड़ी तंदरा सी आ रही थी अचानक वे बोल उठी पूर्ण चल बसा क्या योगेन योगेन मां इस प्रश्न से आश्चर्यचकित हो पूछने लगी तुमसे किसने कहा मां मां ने कहा मैं सो रही थी अचानक सुना कोई कह रहा है पूर्ण चल बसा तब योगेन मां ने कहा हां मां आज शाम को ही यह दुर्घटना हो गई तुम्हें बताया नहीं गया मां उस रात मां केवल पूर्ण बाबू की ही बातें करती रही और उनके लिए दुख प्रकट करती रही दक्षिणेश्वर में ठाकुर की बीमारी के समय मां उनकी सेवा कर रही थी बाद में ठाकुर को चिकित्सा के लिए भक्त लोग कलकत्ता ले गए उस समय गोलाब मां ने बातों बातों में योगेन मां से कहा था देखो योगेन लगता है ठाकुर मां से नाराज होकर चले गए हैं योगेन मां से यह बात सुनकर मां गाड़ी से कलकत्ता ठाकुर के पास पहुंचकर रोते हुए कहने लगी क्या तुम मुझसे नाराज होकर चले आए हो ठाकुर ने कहा नहीं किसने तुमसे यह बात कही मां ने कहा गुलाब ने कहा है तब ठाकुर क्रोधित होकर बोले क्या उसने ऐसी बात कह तुम्हें रुलाया है वह जानती नहीं तुम कौन हो गुलाब कहां है वह जरा आए तो यहां तब मां शांत होकर दक्षिणेश्वर चली गई बाद में गोलाब मां के ठाकुर के पास आने पर ठाकुर ने उन्हें खूब फटकारते हुए कहा तुमने यह बात कहकर उसे रुलाया है तुम जानती नहीं वह कौन है अभी जाकर उससे क्षमा मांगो गोलाब मां उसी समय पैदल चलकर दक्षिणेश्वर में मां के पास जाकर रोते रोते बोली ठाकुर मेरे ऊपर बहुत नाराज हुए हैं मैंने अनजाने में ऐसी बात कह दी थी मां ने कुछ न कहकर केवल हंसकर हरी गुलाब हरी गुलाब हरी गुलाब कहकर उनकी पीठ पर तीन बार थपथपाया उससे ही गोलाप मां का सारा दुख मानो तिरोहित हो गया और मन शांत हो गया इस घटना को गोलाप मां ने स्वयं मुझसे कहा था पूजनीय बाबूराम महाराज बेलूड़ मठ में दुर्गा पूजा करा रहे हैं इसी के लिए वे मां को ले गए हैं मां मठ के उत्तर के ओर की बगीचे में है कोई एक स्त्री भक्त रात में अचानक मां के पास आ पहुंची मां ने उक्त भक्त महिला का आग्रह देखकर कहा देखो इस तरह का आकर्षण न होने से क्या उन्हें पाया जा सकता है 1918 सौ ईस्वी में गोलाब मां को असाध्य बीमारी हुई उसी समय मैंने देखा कि मां ठाकुर से प्रार्थना कर रही हैं। ठाकुर गुलाब को ठीक कर दो गुलाब योगेन यदि न रही तो फिर मेरा यहां रहना नहीं हो पाएगा उसके चले जाने पर मैं भला किस प्रकार रहूंगी फिर बोली योगेन और गुलाब मेरे जीवन की सब स्थितियों को जानती हैं आहा गुलाब में कोई विकार नहीं उसमें अभिमान नाम की कोई चीज ही नहीं फिर योगेन को देखो वह भी वैसी ही है उस समय योगेन ऐसा ध्यान करती थी कि आंख में मक्खी के घुसकर बैठ जाने पर भी उसे होश नहीं रहता था आहा उसका पक्ष लेकर जो लोग बोलेंगे उनका कल्याण होगा मां के किसी एक भक्त की उच्च श्रृंखलता के लिए एक दिन योगेन मां ने मां से कहा था मां तुम उसे जरा सावधान कर दो नहीं तो वह बिगड़ जाएगा मां ने कहा मेरा कहना उचित नहीं होगा योगेन मैं यदि उससे कुछ कहूं वह सुनेगा नहीं मैं उसकी गुरु हूं यदि वह मेरी बात न माने तो उसका अकल्याण होगा मां के इस कथन के बाद योगेन माने और कुछ नहीं कहा एक दिन शाम को मां बैठी हुई थी इधर उधर की बातों के बाद मां ने कहा देखो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 इस शरीर को रखा है जब उसके ऊपर से मन हट जाएगा तब यह शरीर फिर नहीं रहेगा 1918 ईस्वी में कोयलपाड़ा में मां एक बार बहुत बीमार हो गई उस समय योगेन मां और पूजनीय शरत महाराज वहां थे राधु इस प्रकार मां को बीमार देखकर भी ससुराल चली गई मां की इच्छा नहीं थी कि वह जाए मां योगेन मां से कह रही हैं, देखो योगेन राधु मुझे छोड़कर चली गई योगेन मां ने कहा वह क्यों नहीं जाएगी मां तुम भी पैदल चलकर दक्षिणेश्वर में ठाकुर के पास पहुंच गई थी क्या वह बात तुम्हें याद नहीं है मां थोड़ा हंसकर बोली बात तो ठीक है योगेन मां स्वस्थ होकर कलकत्ता आई उद्बोधन में एक दिन वे कहने लगी देखो जब राधु मेरी माया त्याग कर चली गई तब मैंने सोचा लगता है अब मेरा शरीर नहीं रहेगा लेकिन अभी भी देखती हूं ठाकुर का काम बाकी है योगेन मां के मन में एक बार संशय उठा ठाकुर ऐसे त्यागी थे और मां तो देखती हूं घोर संसारियों के समान है भाई भतीजे भतीजियों को लेकर व्यस्त हैं कुछ समझ में नहीं आ रहा है एक दिन जब वे गंगा के घाट पर ध्यान करने बैठी तो देखती हैं ठाकुर उनके सामने खड़े होकर कह रहे हैं देखो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 ऐसा ही समझना उसके प्रति संदेह मत करना उसे तथा इसे स्वयं को दिखाकर अभेद जानना गंगा से लौटकर योगेन मां ने मां को प्रणाम करके कहा मां मुझे क्षमा करो मां ने कहा क्यों योगेन क्या हुआ तब योगेन माने उस घटना का वर्णन करके कहा तुम्हारे प्रति मन में संदेह हुआ था तो आज ठाकुर ने दिखा दिया माने थोड़ा हंसते हुए कहा तो उससे क्या हुआ अविश्वास तो होगा ही संशय जागेगा फिर विश्वास भी होगा इसी तरह करते करते ही तो विश्वास होगा इसी तरह होते होते पक्का विश्वास होता है उद्बोधन में मां के पास एक स्त्री भक्त आती थी मां उसे बहुत चाहती थी लेकिन उसका स्वभाव उतना अच्छा नहीं था इसीलिए साधुओं में से बहुत से लोग चाहते थे कि वह उनके पास न आए यह बात मां से कहने पर मां ने कहा गंगा में कितनी अपवित्र वस्तुएं बही जाती हैं उससे गंगा क्या कभी अपवित्र होती है कोई भक्त मां से प्रश्न आदि करके चले गए बाद में मां स्वयं कहने लगी देखो बेटी शरणागत होके पड़े रहना होता है तभी तो उनकी कृपा होती है एक बार मैंने मां से जब के बारे में पूछा किस तरह जप करूंगी मां ने कहा जिस प्रकार करोगी उससे ही होगा ठाकुर को हमेशा अपना समझना बाद में मां ने कर जब करने की विधि दिखा दी